नम श्री अतिराजा विवेकानंद सूर सचिद सुख स्वरूपा स्वामी नेतापहारिणे मंच पर उपस्थित मेरे प्रिय भाईगण सर्वलोकानंद जी सुखानंद जी शांतात्मानंद जी अन्य सन्यासी वृंद भक्त गंध एवं माताओं ये बड़े सौभाग्य की बात है राजस्थान जाने के पथ में इधर रुकने का था दो दिन और मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन है लेकिन शांतात्मानंद जी का स्नेह कि उन्होंने मुझे कुछ थोड़ा सा कहकर के अपनी जिब्वा और मन को पवित्र करने का मौका दिया इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, देख रहा था पीछे तक हॉल भरा हुआ है सारी बातें याद आई मेरा शैशव इस शरीर का भी जन्म शैशव यहीं पर था और साधु जीवन का भी शैशव और जन्म यहीं पर हुआ यही वो जगह है जहां धर्म पासा लेकर के घूम रहा था और पूछ रहा था रामकृष्ण मिशन कहा है किसी ने बताया कि यहां पर नहीं है तो मैंने देखा एक बिल्डिंग बन रही है सामने पूछा ये क्या है बोला ये बंगालियों का काली मंदिर बन रहा है तो मैंने सोचा अच्छा काली मंदिर बन रहा है तो फिर क्या करेंगे तो चले जाएं जाए वापिस जा ही रहा था कि एक स्वामी जी ऊपर से उतरे उनको देखकर साहस बंधा तो जाकर पूछा महाराज जी रामकृष्णा मिशन यही है कहने लगे हाँ यही है ऐसी अवस्था इस आश्रम की थी कि कोई जानता भी नहीं था बता भी नहीं पाता था और जब यह आता था भगवत गीता का प्रवचन सुनने स्वामी रंगा नाथ आनंद जी का तो इस हॉल में जगह नहीं मिलती अगर एक घंटा पहले नहीं आता तो हॉल में क्या बरंदा में भी नहीं इधर खिड़कियां थी खिड़कियां सारी भरी रहती थी नीचे जो लॉन है पूरा भरा रहता था सीट मिलेगी तो वो सड़क के ऊपर दरवाजे के बाहर तो एक किताब खरीदता था जिसे एक घंटा पढ़ता रहूंगा और फिर यहां बैठने का मौका मिलता था तो इस तरह से बहुत सारी बातें याद आती रही आती रही लेकिन शांतनात्मा जी कहेंगे कि अपनी पूर्व कथाएं बोल रहे हैं श्री रामकृष्ण मां शारदा और स्वामी जी के संबंध में आपने अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी अगर कोई कहे कि भगवान श्री रामकृष्ण के बारे में स्वामी जी के बारे में माता जी के बारे में कुछ कहना है तो मेरी वही स्थिति आती है जैसे गिरीश घोष के सामने श्री रामकृष्ण ने कहा कि अरे बताओ तो मैं कौन हूं जरा सबको बताओ वहां तो यही बातें आती है प्रभु अनंत प्रभु महिमा अनंता पार न पा वही ऋषि मुनि संता विद्या बुद्धि नहीं प्रभु मोरे मति अनुरूप गवा गुण तोरे अनंत महिमा है इसको कैसे कहूं वेद भी थक गए ऋषि मुनि भी बोलते बोलते थक गए कोई पार नहीं पा सका और मेरी तो छोटी बुद्धि है लेकिन फिर भी जो समझा थोड़ा वो आप लोगों को बताना चाहूंगा लेकिन उद्देश्य मेरा है कि निज संक्ष मोहन सा प्रभु गाथा गाऊं गा गाय गाई भव सागर तरी हूं अंत सुख प्रभु दर्शन करी हूं इसको आपके सामने सुनाने से मेरे संशय दूर होंगे मेरे भीतर में प्रकाश होगा ऐसा विचार करके गाता हूं जिससे के भव सागर पार करने की कृपा भगवान की हो जाए ये एक बहुत बड़ी घटना है श्री रामकृष्ण का अवतरण मैं बैठा बैठा भी सोच रहा था यदि श्री रामकृष्ण ना होते तो क्या होता अगर ना होते तो आज क्या होता इसकी चिंता तब होती है जब हम देखते कि हमारे देश में यहां पर जब अंग्रेजी राज्य नहीं हो पा रहा था लॉर्ड मैकोले आए चार वर्ष तक घूमकर गए लंदन में जाकर कहा कि भारत के ऊपर साम्राज्य नहीं हो सकता जब तक कि वहां की संस्कृति और शिक्षा और सभ्यता को नहीं हटा दिया जाए उसके लिए अंग्रेजी शिक्षा लाई गई और ठीक उसी समय यह भी घटना है कि भगवान श्री रामकृष्ण का जन्म हुआ दोनों एक साथ क्योंकि एक नेगेटिव उत्तर आने वाला है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव आया है ऐसा मैं समझता हूं उसी समय भगवान श्री रामकृष्ण का अवतरण हुआ बोल करके हमारी रक्षा हुई है क्योंकि जिन्होंने इस विद्या को जो विद्या लाई गई उसको अर्थ करी विद्या कहकर के ठुकरा दिया धन लेकर के लक्ष्मी नारायण आते हैं संपत्ति लेकर के हमारे मथुरानाथ विश्वास आते हैं इन दोनों को ठुकरा दिया सौंदर्य वापिस लेने के लिए माँ काली से बोलते मां मेरा सौंदर्य वापिस ले लो मुझे तो आत्म सौंदर्य चाहिए इन सब बातों से उन्होंने हमारे पास ये संदेश दिया हमारे को जागृत करने के लिए कह दिया धन दौलत ऐश्वर्य पदवी उपाधि इससे कोई बड़ा नहीं होता आज हमारा यही पैमाना बन गया है जिसके पास बड़ी पदवी है उपाधि है धनी है लोकमान्यता है सौंदर्य है बड़ा स्ने आर्टिस्ट है वो बड़ा होता है लेकिन श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन से दिखा दिया कि जिसके पास ये सब कुछ नहीं था उसकी आज घर घर के अंदर पूजा होती है आज उसके घर घर के अंदर पूजा हो रही है क्यों हो रही है क्योंकि ये पैमाना गलत है हम चाहे कितने भी पश्चात्य रंग में रंग गए हों लेकिन अभी भी हमारे हृदय के अंदर सम्मान उसके लिए है क्या है उसके पास श्री रामकृष्ण के फोटो को तो देखें, कपड़े पर आधा कपड़ा है पढ़ाई लिखाई नहीं पैसा भी नहीं था और लोक मान्यता भी नहीं लेकिन आज उसकी घर घर में पूजा हो रही है दूसरा है कि का कहना है नारी भोग्य वस्तु है नारी भोग्य वस्तु है श्री रामकृष्ण ने भगवती भवतारिणी को अपना इष्ट रूप में चुना गुरु रूप में भैरवी ब्राह्मणी को चुना और मां शारदा देवी की देवी के रूप में पूजा करके प्रतिष्ठित कर दिया कि नारी भोग्य की वस्तु नहीं पूजा की वस्तु है हमारे को यह ज्ञान श्री रामकृष्ण ने दिया त्र नारियस्तु ना यत्र ना, नारियस्तु पूजे रमनते तत्र देवता यत्र नारियस्तु ना पूज जनते सर्वकलम इसलिए नारी को उस स्थान पर बिठाया श्री कृष्ण देव ने आज तक आप लोगों ने सुना था हम लोग भी बचपन में सुनते रहे पति परमेश्वर पति परमेश्वर तो पत्नी कौन है पिटाई करके रखा जाता था हमने देखा अपनी बचपन में सास भी मारती है ननद भी मारती है सब मारते हैं लेकिन श्री रामकृष्ण ने क्या कहा पत्नी परमेश्वरी दिखा दिया जीवन में मां ने पूछा भी मुझे क्या समझते हैं जो भवतारिणी मंदिर में है जो जननी मेरी मोहब्बत में बैठी है और जो पांव दबा रही है तीनों एक हैं ये श्री रामकृष्ण का संदेश है आज हम बात बात पर झूठ बोलते हैं बिजनेसमैन से पूछिए तो बोलेंगे झूठ नहीं बोलने से बिजनेस नहीं चलेगा नेताओं से पूछे तो बोले झूठ नहीं बोलने से वोट नहीं मिलेगा झूठे वादे तो करने ही पड़ेंगे हर एक बात में झूठ बोलने का हम लोगों को आदत हो गई श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन में दिखाया कि सत्य ही सबसे बड़ी तपस्या है कलयुग के लिए अगर वो गलती से भी कहीं झूठ बोल देते तो देखते हैं कि कहा था कि मैं दवाई लेके जाऊंगा लेकिन वो चले गए तो उनके कंपाउंडर से लेके आए आगे रास्ता नहीं देख पा रहे अंधकार दिखाई दे रहा है लेकिन जैसे पीछे देखते हैं सब दिखाई देता है इसका मतलब है कि मैंने तो दवाई वृद्धि से लेनी थी ले ली मैंने कंपाउंडर से ये झूठ बोला गया इसलिए वापिस जा करके फेंक दिया सपने में भी झूठ नहीं बोल सकते कैसा हुआ वहां पर एक नींबू रोज आता था नींबू खा रहे हैं तो बोलने लगे कि आज ये नींबू कहाँ से आया बोले उसी पेड़ से आया जिस पेड़ से रोज आता है बोले नहीं जाकर देखो तो क्या बात है मैं इसको छू नहीं पा रहा हूँ पता लगा कि वो पेड़ तो बिक्री वो जमीन बिक्री हो चुकी है और ये पेड़ अब उसका नहीं है किसी दूसरे का है तो उसकी अनुमति चाहिए आज के पढ़े लिखे विद्वान अच्छी नौकरी पाकर नौकर रह, बनने का गर्व करते हैं पर छोटी छोटी विपरीत परिस्थितियों में आत्महत्या कर लेते हैं क्या यह शिक्षा है श्रीराम रामकृष्ण दिखाते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा और वो उनके पास आता है आने से पहले सोचता है आत्महत्या करेगा क्यों आत्महत्या करेगा घर के अंदर कुछ खटर पटर हो रही है इसलिए लेकिन जिस समय श्री रामकृष्ण के पास आता है उनके सामने आता है तो सारा मन बदल जाता है अरे मैं जिस शरीर को त्यागने की सोच रहा हूं, जिस जीवन को नष्ट करना चाहता हूं इतना मूल्यवान है ये व्यक्ति बैठा हुआ आनंद से कैसी बात कर रहा है ऐसी शांति ऐसा आनंद ऐसा उत्साह किस में मिलेगा कैसे मिलेगा बस वहीं पर सब पलटी हो जाती है और वो व्यक्ति श्री रामकृष्ण के उपदेशों को लिखकर आज अमर हो गया नाम महेंद्र गुप्त मास्टर महाशय है ये शिक्षा है उन लोगों के लिए कि वे भी अपनी छोटी छोटी बातों के लिए विचलित नहीं होकर आत्महत्या की ओर ना जाएं आज के युवकों के लिए जरूरी है गिरीश नाटककार था बहुत शराब पीता था उसमें कोई ऐसा नहीं था कोई उसके अंदर नहीं हो ऐसी बात नहीं थी सब कुछ था लेकिन श्री रामकृष्ण का प्यार मिला उसको क्यों इसलिए कि ऐसे बहुत सारे कलाकार होंगे जिन कलाकारों के अंदर यह शक्ति है कि वह सारे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं अपने कला से चाहे नाच से हो गाने से हो नाटक से हो ग्रीश के आने से पहले उन्होंने देखा था एक भयंकर लोग दर्शन दिया एक हाथ में सुरा और दूसरी हाथ में सुधा लेकर के खड़ा हुआ है कौन हो तुम मैं भैरव हूं किस लिए आए हो आपका काम करने के लिए आये हो ये था गिरीश घोष उसको देखते ही पहचान लिए और सोचा श्री रामकृष्ण ने अगर ये ऐसे ही सूरापान करता रहा तो सारी दुनिया के अंदर यही मैसेज देगा इतिहास देगा इतिहास बढ़ाएगा ये करेगा आजकल जैसा सिनेमा सब बनते हैं उस तरह का लेकिन इसी को अगर मैं काम में लगा दूं तो मेरा मैसेज भी देगा इसलिए उसकी मत के अंदर दर्शन के बाद ही मन में आया कि मैं ये नाटक जो कर रहा हूं ये नाटक को बदलना होगा उसने रामायण भी पढ़ी थी पुराण भी पढ़े थे सब जानता था इसलिए उसने सोचा कि ये बंगालियों को प्रभावित करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि ये पौराणिक कथाएं इसमें डालें चैतन्य महाप्रभु का उसको देखने के लिए श्री रामकृष्ण से पहुंचे और धीरे धीरे प्रभावित करके उसको ऐसा बदल दिया कि वो सूर्य जो थी सूर्य का घड़ा उड़ गया सुधा का घड़ा रह गया और वो श्री राम कृष्ण के सारे उपदेशों को अपने कला के साथ लोगों के सामने देता रहा और इससे सबसे बड़े आशा मिलती है लोगों को अपिचेसु सु दुराचारो भस्ते मां अन्य भाग साधुरेव से मंतव्य सम्मत ग ऐसा जो अपने को अपवित्र समझ रहा था उस गिरीश घोष को ऐसा बदल दिया कि वो जाता है गंगा स्नान करने के लिए और हम तो बोलते हैं कि गंगा माता हमको जरा पवित्र कर देना वो बोलता है hey गंगे, तू आज पवित्र हो जाएगी क्यों श्री कृष्ण की संतान तुझ में स्नान करेगा यह विश्वास उसके भीतर में आ जाता है इसी तरह से हम देखते हैं कि नरेंद्र नाथ में जो शक्ति शुरू से ही रामायण गीता इत्यादि सब पढ़ा उपनिषद पढ़ा हमारे धर्म के सारे ग्रंथ पढ़ा इंटरमीडिएट का स्टूडेंट ये सब कुछ पढ़ लिया उसने विदेशों के भी सब साहित्य पढ़ लिए दर्शन पढ़ लिए नास्तिक बात पढ़ लिया सब कुछ पढ़ने के बाद उसके मन के अंदर आता कि इसे धर्म में कौन सा धर्म सत्य है कौन सा धर्म सत्य है कौन सा धर्म जो ये कहेगा कि मैंने भगवान को देखा है बस एक ही बात पे दिया। आज के युग में देखिए विज्ञान और प्रवृत्ति के युग में हर एक आदमी चाहता है प्रमाण चाहता है भगवान है तो दिखाए ना हमको आंखों से दिखाए कानों से सुनाए पकड़ के देखें। ये चैलेंज है बहुत बड़ी चुनौती है इस चुनौती को लेकर कहता है नरेंद्र सबसे पूछता है जब उत्तर नहीं मिलता तो वो सोचता है कि इससे अच्छा तो खाओ पियो मजा करो धर्म ग्रंथ में क्या रखा सब को उठा कर फेंक दिया उसके अंदर जैसे केशव चंद्र सेन के पास दो शक्तियां बताई बड़े बड़े लोगों के पास एक दो शक्तियां हैं श्री रामकृष्ण कहते थे ऐसी इसके पास अठारह शक्तियां हैं सारे दुनिया को हिला सकता है अगर ये युवक को श्री रामकृष्ण ना होते और वो इसका जवाब ना पाता तो आज सारे विश्व को नास्तिक कर देता और कहता कि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी बस यही काम है और दूसरा नहीं इसलिए उसको भी पकड़ा उसको पकड़ करके उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया मैंने ईश्वर को देखा है इतना स्पष्ट जैसे तुझको देखता हूं नहीं इससे भी ज्यादा स्पष्ट मैं उससे बातें भी करता हूं और तू अगर चाहे तो तुझे दिखा भी सकता हूं विश्वास नहीं हुआ छूकर दिखा दिया तैयार नहीं था कहने लगा मेरी माँ है मेरे बाप है मेरे ये है मेरा वो है उस समय भी श्री रामकृष्ण ने उसको कहा छठी के बाद में देखेंगे फिर आता है फिर चूते हैं इस बार शांत थे पूछा क्या हुआ कौन हो तुम कहां से आए हो किस लिए आए हो कितनी देर रहोगे सारा उत्तर मिला इसका विस्तार नहीं कहीं मिलेगा लेकिन अंदाज ये लगाया गया कि उसने बताया कि मैं वही सप्तषियों में से एक हूं तुम्हारे काम के लिए आया हूं इत्यादि इत्यादि तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसा जिसकी विल पावर बहुत जबरदस्त थी जिसके अंदर सारी शक्तियां विराजमान थी जो सारी दुनिया को उलट पुलट कर शक्ता था उसको अपने काम में लगा करके ये राम कृष्ण भाव प्रचार कर दिया आज जिसके कारण से हमारे को आशा दिखती है जब हम जाते हैं स्कूलों में कॉलेजों में बच्चों से बात करते हैं निराशा से घबराहट से टेंशन में पूछते हैं प्रश्न हमारे लिए क्या रास्ता है अगर श्री राम कृष्णा होते तो आज हम कुछ नहीं बोल सकते थे लेकिन आज उनके पास बात करने से उनके मन के अंदर एक उत्साह आता है एनर्जी आती है और उनको भी रास्ता मिलता है ये देखने को मिलता है गोपाल की माँ रामलला जैसे श्री राम कृष्ण ने दिखा दिया मूर्ति मूर्ति नहीं होती ये जीवंत तो है और किस प्रकार से गोपाल की मां सब समय गोपाल का दर्शन करती भी अंत में सबके अंदर गोपाल देखती है कहने में बड़े सारांश में यही कह सकता हूं कि हमारी आज भविष्य की आशाएं उन पर है स्वामी विवेकानंद ने बेलू मठ के उस आम के वृक्ष नीचे कह दिया अगले पंद्रह सौ वर्ष के लिए यहां से अध्यात्मिक भागधारा बहेगी उसका अभी तो आदि हुआ है अभी तो शुरू हुआ है आगे आगे देखिए होता है क्या और हमको इसकी आशाएं लगी हैं कि बहुत जल्दी क्योंकि अंदर करंट चल रहा है अंडर करंट चल रहा है ये ऊपर की बातें उड़ जाएंगी और वो सूरा का घड़ा भी उड़ जाएगा आएगा सुधा का गढ़ा उसकी हम आशा करते हैं मैं पुनः महाराज जी को धन्यवाद देता हूं